पंचविध सन के पश्चात संख्या का ज्ञान अल्प संख्या ज्ञान अल्पसंख्यापूर्वक होता है अधिक संख्या के ज्ञान होगा तो अल्प संख्या ज्ञान पहले होता है इसीलिए पंचविध उपासना पहले कहा गया उसके पश्चात उपासना आरंभ करते हैं। अथवा तो सप्तविध से सामने उपासना सात प्रकार शाम का उपासना ये समस्त साम है पहले भी कहा गया था समस्त शाम उसे पांच भाग करके कुछ शाम पांच भाग वाले होते हैं और कुछ शाम सात भाग वाले होते हैं, जो पांच भाग वाले साम होते समस्त साम उपासना साधु दृष्टिया पहले कहा गया था ये सप्तविध साम का उपासना भी साधु दृष्टिया वाची सप्त वाची सप्तमी पहले जैसा था लोकेशु पंचविधम साम उपासित में लोक दृष्टिया पंचविध साम की उपासना इसी प्रकार यहाँ वाघ दृष्टिया उपासना है उपासना करे वृष्टिया उपासना है इस के शब्द सामान्य सात प्रकार शाम की उपासना शब्द सामान्य दृष्टिया आगे विशेष शब्द की दृष्टि करनी अलग अलग अवय में यो होमिति सहिंकार हो शाम के अवय हिंकार प्रथम उसमें वाक का होम जो शब्द में होम ऐसे शब्द आता है उसे दृष्टि से हिंकार की उपासना करें। यद प्रेति स प्रस्ताव हो शाम की द्वितीय हो गया प्रस्ताव उसी प्रस्तावी को उपासना शब्द विशेष प्रति शब्द विशेष दृष्टिया शब्द में कहीं प्र आया वो प्र शब्द की दृष्टि से प्रस्तावी की उपासना करे यद ए आदि यद आती आदि है अवय उसमें उपासना करे तृत्य हो गया और यद आ शब्द में जो आ कहीं आता है उसी दृष्टि से शाम के अवय आदि की उपासना है महसी मन सप्त समय साधु इधम आरभ्य थे सात प्रकार शाम उपासना साधु साधु दृष्टिया ये उपासना आरम्भ किया जाता है वाची थी सप्तमी पूर्ववत जिससे पहले लोकेशु सप्तमी थी वो उसको शाम के साथ संबंध किया शाम में लोक दृष्टिया उपासना इसी प्रकार यहाँ भी सप्त शाम में वाक शब्द सामान्य दृष्टिया उपासना है टीका में पूर्वत भाष्य में आया सप्तमी उसका अर्थ करते लोकेशु इतव लोकेशु में जैसे सप्तमी थी ऐसे यहां भी सप्तमी से नर्तव्या उस तो सप्तमी को शाम के साथ अन्य करके श्याम में शब्द सामान्य दृष्ट उपासना वाघ शब्द शब्द सामान्य मुच्यते वाची सप्त शाम उपासित सात प्रकार श्याम में वाघ दृष्ट उपासना तो वाघ शब्द से शब्द सामान्य उच्चते सामान्य शब्द को वाघ से क्या कोई भी शब्द हो शब्द सामान्य तब सप्तः प्रविभक्त सामा आरोप उपासन कर्तव्य सात प्रकार विभक्ते साम के अवय उसमें आरोप करके उपासना करना चाहिए वाक्य भाष्य में वाग दृष्टि विचि सप्त साम उपासित तो उपासना है उपास्य साम सप्तविध उसाम तो के वृष्टि विशिष्ट वाघ दृष्टिया उसकी उपासना है ये वाच से होमती हो विशेष सहिंकारो अकार सामान्य वाच का शब्दस्य सामान्य शब्द में कोई विशेष शब्द कहीं होम ऐसा आया सहिंकार हो हिंकार में ह है और होम में हे हो इसलिए शाम के प्रथम है वो हिंकार की उपासना होम शब्द विशेष होम इसी दृष्टि से करे टीका में यकंच वाची वाक्योपादान याच ये प्रतीक रूप हुआ मंत्र का उसका अर्थ कहते शब्द से होमती ये विशेष शब्द आ शब्दी भाष्य में ये शब्द स्व सस्ताव कोई विशेष शब्द प्र आया उसी प्र दृष्टि से प्रस्ताव को प्रार्थना करे सामान्य है प्रसामान्य प्रशब्द सामान्यता है आती आदि शब्द में कोई आया उसी दृष्टि से आधि का उपासना करें आकार सामान्य आदि में आ है आ शब्द आकार सामान्य साम है आदि शब्द शाम का व्य है आदि रीति ओंकार ओंकार है सर्वादि तो आदि सबके है यदिति सउदगीत हो यद प्रतीति स प्रतिहार हो यदेति सउपद्रवो यद निधि निधन यदीति शब्द में कही उत शब्द आया वह उदगित है अर्थात तो उद्गी की उपासना उत दृष्टिया यद प्रती स सा प्रतिहारो शाम के अवय प्रतिहारो वो उपास्य है शब्द में जो प्रतिशत आया वो तो प्रतिशत दृष्टिया जितने शब्द प्रयोग करते है उसमें कही प्रतिशत उस प्रति विशेष शब्द दृष्टिया प्रतिहार की उपासना यदि सद्रव उपशब्द प्रयोग होता है कहीं तो उपशब्द के दृष्टि से उपद्रव साम के अवय उपद्रव की उपासना यन्नीति नीति साम के अवय निधन उसकी उपासना श्रिया भाष्य में यद दुदिति स उदित दोनों में उतपूर्वक उत्पूर्वक उद्गित उदीत में उत यदि स प्रतिहार प्रति दृतिमा हदुपेति स उपद्रव की उपासना उपशब्दृष्टिया उपोपक्रम्वाद उपद्रव सुप्रव शब्द आरंभ होता है उपहे उपक्रम ये निधनम निधन साम अवयव अवय की उपासना शब्द निशब्दृष्टिया दोनों में निसमन सामान्य साम्या दुग्धे अस्मय वाघ अस्म उपासक वाघ दुग्धे वाघ है कर्त कर पदे दुग्धे फल देती के शब्द सामान्य उपासना शब्द सामान्य दृष्टिया किति थी इसलिए उपासक के लिए अस्मय उपासक वाघ दुग्धे दुख पुराण प्रता फल देती है क्या फल देती है वाघ दो कर्म है दोहम दुग्धे क्रिया का करता है वाघ अस्म साधकाय वाह शब्दे फल देते हैं उपासक अन्नवान अधिक अन्न अग्नि होता है यहम विद्वान वाच सप्त विधम सामुपास विद्वान सप्तः शाम उपासना वाघ दृष्टिया करता है उसका ही फल है इत्यादि उक्तह अर्थो इस वाक्य का अर्थ पहले कहा गया है अथ खुम आदित्यम सप्त साम उपासित तो। शाम उपासना है आदित्य दृष्टिया सर्वदा सम आदित्य सर्वदा समान है चंद्र में जैसे ह्रास बुद्धि होती इसे आदित्य में नहीं है सर्वदा समान है तेन श्याम आदित्य श्याम है माम प्रति माम प्रति सर्वे न सम तेन ये भी एक दूसरा हेतु सब कहते माम प्रति माम प्रति, माम प्रति मेरे सामने सूर्य है मेरे सामने सर्वो के साथ सर्व समान है तेन श्याम आदित्य है इसलिए आदित्य आदित्य दृष्टिया श्याम की उपासना है टीका में वृष्टि आदित्य दृष्टि शाम में वाघ दृष्टि करे की उपासना पहले कही उसके पश्चात आदित्य दृष्टि विधान करते हैं है कश्य वांगमय कस्य में कहा आदित्य को आदित्य में कैसे टिप्पणी में दे दिया वाचो अग्नि रीति श्रुते है वो अग्नि की उत्पत्ति हुई अग्नि तेज है इसमें वाघमय वाघ से उत्पन्न होने से नद विधान युक्तम पूर्वअपी आदित्य दृष्टि विशिष्ट उपासना च उपदिष्टता इतिहास पहले कहते आदित्य दृष्टि उपासना का विधान करना ठीक नहीं है पूर्व आदित्य दृष्टि विशिष्ट उपासना से उपदिष्टता पहले भी तो आदित्य विशिष्ट उपासना का गया है आशंका होने पर कहते हैं अवय मात्र सामनी आदित्य दृष्टि पंच विदेश उक्ता प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय में शाम के अवय में आदित्य दृष्टि करके उपासना कही गई पंच विदेश पांच प्रकार शाम के अवय में अवयव में ही उपासना करने के लिए कहा गया कलु, अम आदित्यम, समस्त साम अवय विभाग अध्यस वंत केवल अवय मे कहा था? अभी समस्त साम में, सात प्रकार साम में आदित्य आदिदृष्ट उपासना साम की उपासना अवय विभाग अध्य अवय विभाग करके आदि काध्यास करके सप्त तो, साम सहम कर टीका सामेत पृछति आदिसा के पुस्तः कथम साम आदि आदिसा के सर्वदा इत्यादि वाक्यं आदते सर्वदा वक्यम उसका उत्तर उत्तर में कहते हैं उच्चते हेतुवत आदित्य से साम हेतु उदगित जैसे उद्गित होने के लिए हेतु कहा था इस प्रकार साम होने के लिए हेतु है किसी हेतु कोस हो सर्वदा समो सर्वदा समान आदित्य वृद्धि क्षय अभाव तेन हेतु ने सामो सामा आदित्यो शाम आदित्य है क्षय से माम प्रति तुल्या बुद्धि उत्पाद थी, उत्पा थी। सबके प्रति समान बुद्धि माम प्रति मेरे सामने मेरे प्रति सूर्य मेरे और सूर्य है टीका में नो देता नास्तमेता इत्यादि दर्शनाद समान क्षय बुद्धि रहित उसके लिए बुद्धि क्षय भाव न उदयता न स्तमेता न उदय होता है नस्त होता है हमारे चक्षुगोचरा तो उदय कहते नहीं दिखता है तो अस्त कह देते वस्तु तो आदित्य सूर्य में उदयास्त रहित है सर्वदा समान है और दूसरा है मदि वाच माम प्रति माम प्रति तुल्य बुद्धि बुद्धि उत्पाद अतः सर्वेण समो सबके साथ लिए समान समान है अतः अन्द्र अर्ना किसमेतुच्येत तदेदा हिंकारादित्य क्त नि श्रुत्या अन्य शी वृत्ति अ शब्द की वृत्ति आदित्य शब्द की वृत्ति साम में अन्य शब्द की वृत्ति अन्यत्र शब्द की वृत्ति शब्द जाकर के अर्थ में रहेगा वो वृत्ति है शक्ति लक्षण अन्यत्र संबंध को वृत्ति कहते अन्य शब्द का प्रयोग अन्यत्र अन्यत्रण किंचमित कि निमित्तम अंतरे न बिना निमित्त अन्य शब्द का प्रयोग अन्य तो नहीं होता है अन्य शब्द का अन्यतः तो प्रयोग होगा कोई निमित्त होना चाहिए यदि आदित्य से हे साम हेतु आदित्य शाम है इसके लिए हेतु कहा सर्वदा समान है आदित्य सबके लिए समान है इसलिए साम हुआ यह तो हेतु कहा गया यदि आदित्य में सामत्व साम शब्द प्रयोग करने के लिए हेतु कहा गया तब भेदान आदित्य के भेद अलग अलग हिंकारादित्य को तो निमित्तम श्रुत्यानुक्तम साम के अवयव हिंकार में भी आदित्य विशेष का उपासना करे तो वो तद भेदान कर आदित्य भेदों का हिंकार होने के लिए निमित्त क्यों श्रुति में नहीं कहा गया इत्यासं क्या हो उदगित भक्ति सामान्य वचनादेव उदगत भाग सामान्य कथन क्या लोकादिशु उक्त सामान्याादित्यम हिंका गम्यते हिंकारादित्य कारण न उक्तम उदगृत भक्ति सामान्य वचनाद उद्गित भक्ति सामान्य कथन करने से ही लोकादि में उक्त सामान्यादि में सादृश्य कह करके हिंकारादित्व समझ में ल, आ जाता है पहले कहा था लोक में हिंकार आदि पृथ्वी हिंकार आदि कहा था हिंकार आदित्य कारण हिंकार होने के लिए आदित्य में कारण नहीं कहा आदित्य से उदित सह उधत्तम सामान्य सूचन आदित्य को उद्गित के कारण सामान्य कहा कि उद्गित है ऊत है और आदित्य उच्च ही संतम आदित्य उच्च सब के ऊपर है ऊर्धत्व सामान्य है इस सूची से कहा गया तद तो अनुसार असम उक्त प्राथम आदि सामान्य पहले हिंकार आदि में प्राथम आदि सामान्य पहले कहा था यथा पृथ्वी आदि से हिंकारादित्यम पृथ्वी आदि में हिंकार आदि कहा गया प्राथम आदि सामान्य करके जो कहा गया था तथा आदित्य प्रभेदा नाम आदित्य के जो विशेष भेद है आदित्य का भेद आगे बताएंगे प्रातः कालम ध्यान काल इत्यादि में हिंकारादित्यम जिस प्रकार पृथ्वी हिंकार कहा था हिंकार प्रथम है पृथ्वी प्रथम है इस प्रकार शब्द से कुछ कहा गया था आदित्य विशेष में भी हिंकारादित्यम ऐसे जाना जा सकता है इसी अभिप्राय से शुक्या तेसाम तदभाव्य नोकम कारण तेम का आदित्य प्रभेदान तदभाव्य कांकार आदित्य तेसाम आदित्य विशेषा आदित्य का जो भेद है उनमें तदभावे तो कािंकारादित्ये हिंकारादि, स्वरूपे ऐसा कारण नहीं कहा गया यदि आदित्य के भेद में हिंकाराद्य होने में कारण नहीं कहा गया तो आदित्य श्याम है इसके लिए भी कारण कहना जरूरत तो नहीं टीका में तरी साम कारण उत्प्रेक्षा संभवात आदित्य श्याम ही इस प्रकार कारण भी कल्पना कर सकते न वक्तव्यम कारण आदित्य शाम है इसके लिए कारण क्यों कहा गया इतिहास सामप्ते पुनः सवितुर अनुक्तम कारण उद्गितः आदित्य है इस प्रकार कहने से हिंकार आदि में जिस प्रकार लोक का अवयव सामान्य कहा गया था इस प्रकार आदित्य विशेष में भी हिंकार आदि होने के लिए कुछ सामान्य समझा जा सकता है प्रथम आदि से किन्तु साम आदित्य ऐसा होने के लिए कारण पहले नहीं कहा गया था सामत्य पुनः सभित अनुक्तम कारण नहीं कहा गया न सुबोधम ज्ञान निह इति समत्व उत्तम आदित्य में समत्व कहने के लिए निमित्त बताया साम होने के लिए समानता है निमित्त समत्वम तत्न निमित्त मिति यावत समत्त आदित्य समान इसलिए शाम कहा गया सह सर्वेणी उत्तम करोति आदित्य सर्वे सम विशेषा पुर मंत्रिका कुका स्पष्टीकरण तस् सर्वाणी भूतानी अन्वायतानीति आदिमें तस्नादी इन भूत भूताने अनुगते इति संब्ध अन्गत जाने तस्पुर आदित्य आदित्यस्य उदयाद पुरा उदय के लिए जो पूर्व अवस्था है सहिंकार। इसे सींकार जैसे शाम के अवयव में प्रथम सूर्य के उदय के पहले अवस्था है प्रथम है इसलिए हिंकार हुआ तदस्य पशु अन्यादस्य रूप पशु उसमें संबद्ध है तस्माते हिंग कुरी इसलिए उदय होने के पहले पशु आदि अब शब्द करते हिंकार हिंकार हिंकार पशु के हैं आदित्य अवय विभाग अवय विभाग करके इन सर्वाणी भूता सर्वानि भूता कौन कौन हे वक्ष आगे कहेंगे सर्वाणी भूतायता का उपजीव्य तो आदित्य को आश्रय करके स्थित ठीक मैं वेदन प्रकार प्रश्न पूर्वक प्रकटयेट विद्या कैसे जाने।, तो जाने वेदन ज्ञान का प्रकार प्रश्न करके स्पष्ट करते कतम ये प्रश्न हुआ उसका उत्तर तस्य आदित्यस्य यत तदित्योदयात धर्म सहिंकार आदित्य उदयातरादयातरा उदयात पुरा पुरा यत धर्म यत पुरोदयात उदयात सूर्य के उदय के पहले जो रूप है सहिंकार भक्ति है धर्मरूप सुखकर आदित्य पुरा उदयाद धर्म रूपये धर्म, धर्म, का। धर्म कार्यामकूप का धर्म का ही कार्य होता है सुख धर्म कार्य प्रातः काल उदय होने के पहले पिंकार भक्ति हिंकार त्रदम साम यिंकार भक्ति रूपम सदस्य तो तो? आदित्य से उपजीवन्ति साम पशव गवादूता में प्राथम्य हे आदित्य के उदय के प्रथमावस्था उथम्यह इद प्राथम्य हिंकार भक्तिपम केिकार भाग हे अवय भक्तिभाग तदस्य तो आदित्य से हो, आ, का शाम गर्थात प्रथम भक्ति को होते हैं करते हैं करते रूपम ठीक है तिंकारोपास प्राथम्य हेतु उदय के पूर्व अवस्था आदित्य के भाग दे, भेद उसकी दृष्टि से हिंकार उपासन करना है हेतु प्राथम्य पशु यथोक्तम आदित्य रूप उपजीवन तथा किम प्रमाण आदित्य के जो उदय के पूर्व अवस्था है धर्म रूप उसको पशु आश्रय करते हैं है, उसमें आश्रित होते है इसमें क्या प्रमाण है तथा तो यस्मादेव तस्मात्म कुरंती पशव प्रागुदयात सूर्योदय के पहले ही पशुते पशु कहते आदितख्य से आदित्यनामक भजंतकार भाजि पशु पशुकार को सेवन अहिंकार करते आदित्य के सामने भक्ति साम तील आदित्य के भक्ति प्रथम भक्ति शाम की भक्ति जो शाम नाम का आदित्य उसके भागे उदय के पूर्व उसी को ही भजन करते सेवन करते पशु ते एवं वर्तनते पशु उसमें आश्रित होकर रहते इसलिए प्रथम भाग में हेम ऐसे शब्द करते है तद भक्ति भजनशीलवाद इतस्त प्राग एवं तस्मादित्य से सम्बन्ध तस्मात तद भक्ति भजनशीलवाद शाम के जो भक्ति भाग हिंकार भाग है उसको सेवन करते है वही भाग आदित्य के प्रथम रूपे उसके सेवन करते उसमें आश्रित होते है इसलिए उस समय हेम ऐसे शब्द करते है एक तम नकार इसी प्रथम भाग हिंकार नामक शाम के भाग के को भजन करते सेवन करते उसमें आश्रित होते हैं इसलिए कहा ये सब जितने भूत है सब भूत आदित्य में आश्रित है अनुत्य है आदित्य शाम नामक आदित्य में अनुगते सब पशु उनमें से सब है सौभूत में से, से प्रथम हो गया पशु आदित्य के प्रथम भाग उदय के पूर्व भाग जिसको हिंकार में उपासना करना है उसकी दृष्टि से हिंकार की उपासना उस हिंकार भाग को भजन करने वाले पशु होते हैं, पशु उसमें संबद्ध है अथ यथ प्रथम मोदी थे सप्रस्ताव प्रथम उदित रूप जो स्वरूप है धर्म रूप सस्ताव आद्वित उदय होने के बाद प्रथम उदय होने पर जो स्वरूप है सप्रस्ताव अर्थात श्याम के द्वितीय अवय प्रस्ताविक उपासना उदय होने के जो रूप है सूर्य इस के इसी दृष्टि से करे तदस्य मनुष्य अन्नायता मनुष्य अन्नायता आदित्य नामक शाम के इस रूप में मनुष्य अनुगत तस्माते प्रस्तुति ते प्रस्तुति कामा प्रस्तुतिं कामें वाले। उसी प्रस्तुता कामा। प्रस्तुता चाहते प्रस्ताव भाजी नाम इसी शाम के अवयव जो प्रस्ताव इस प्रस्ताव को भजन करने वाले सेवन करने वाले मनुष्य इसी सूर्य के उदय होने के बाद जो प्रथम अवस्था है वे शाम म के इस भाग प्रस्तावना नाम के भाग को सेवन करने वाले होने से स्तुति प्रशंसा चाहते हैं, स्तुति में भेद करेंगे है अथवाथम होती है सवित्र रूपम तदस्य आदित्याख्य से साम सस्ताव हो। उदय होने पर सूर्य के जो रूप है आदित्य नाम के साम का ये प्रस्ताव है भाग है तदस्य मनुष्यन्यायता मनुष्य इस भाग में संबद्ध अन्गते तस्मा प्रस्तुति प्रशंसा कामयंते स्तुर प्रशंसा चाहते यस्मा प्रस्ताव भाजनो ही सामन। इसी साम के प्रस्तावनामक भाव को, को सेवन करते मनुष्य में <coughs> सभी तरी प्रथम उदीते सती यूपी जो रूप उदय होने पर तद तो प्रस्ताव से उपास्य प्रस्ताव भाग की उपासना करने है सूर्य के उदय होने के प्रथम रूप की दृष्टि से पूर्वस्त अन हेतु ये प्रथम आनंदर है उसके बाद है प्रस्ताव है और उदय होने के पूर्व पूर्वावस्था से द्वितीय होता है उदय होने की प्रथम अवस्था यथा उदयाद प्राचीन रूपम पशु भी तथा जैसे उदय के पूर्व रूप पशु आश्रित होते हैं पशु पूर्व रूप में इस प्रकार मनुष्य प्रथम रूप में आश्रित होते हैं उदयाद पराचनम आदित्य रूप मनुष्य उपजीवंती इत लिंगम उदय के पश्चात जो आदित्य का रूप है मनुष्य उसमें आश्रित होते हैं इसमें लिंग चिन्ह कहते तस्मा प्रस्तुति प्रशंसा कामयते प्रस्तुत्य प्रशंसा में भेद प्रत्यक्ष स्तुति और में प्रशंसा जब प्रत्यक्ष कहेंगे तो प्रस्तुति करते हैं। अब परोक्ष में किसके बारे में कहते अच्छा कहते तो उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष भावे नशंस और भेद प्रस्तुति है प्रत्यक्ष प्रस्तुति करना और परोक्ष में अच्छा कहना ये प्रशंसा है अर्थ यद संगम वेलायाम स आदि आदिश तद आधि से व्यांश अन्यायता संगम गो शब्द का तो रश्मि है गो का संगमन संगम साय काल संगम बेलायाम गो का संगमन स आदि ही तदस्य व्यांश अन्नायतानि है तानी एक तो रश्मि का संगम है दूसरा गो भी बछड़ा के साथ मिलते है गाय चरने के लिए जाते है फिर आते हैं तो बक्षे के साथ मिलते तो संगम बेलायाम स आदि जो रूप है और के अवयव आदि आदि की उपासना उसी दृष्टि से कर आदित्य के इसी रूप दृष्टि से तदस वयांस अन्ना के पक्षीलोक आश्रित तो होते हैं। अनुगते। तस्मा तानि अंतरिक्ष अनारंभत्मा परिपतंति आदिभाजिनी पक्षी अंतरिक्ष आकाश में अनार आलंबन के बिना आत्मान आ गया अपने को लेकर के पांव को फैला करके अपने घर को उड़ते हैं घुसले को चल जाते हैं दोनों पांव के समान करके आलंबन के बिना ऐसे चलते हैं। उड़ जाते अपने घर जा। आधी भाव जी नहीं है तस् शाम इसे शाम नाम का आदित्य के भाव को सेवन करने वाले होते हैं पक्षी अथ यथ संगम बेलायाम भाष्य में आया गवाम रश्मिनाम संगमनम का संगम यश बेलायाम संगम बेला का गवाम का रश्मिनाम गौ किरण रश्मि उनका संगमन का थे मिल जाना जिस बेल काल में अथवा दूसरा हेतु गवा का गौ गौ गो। का वा के साथ से ही व संगम बेला बच्चा के साथ मिलते हैं जब वो निकाले तस्तम रूपम सवित साम सूर्य का है स आदि भक्ति विशेष ओंकार सा सान के विशेष सा भक्ति आदि नामक ओंकार ही है गोशब्दवाच्यामंडल संबंध ग अच्छा ये सायं काल नहीं है ये ऐसे सब और जगत मंडल में मिल जाते हैं उसके पश्चात द्वितीय उस उदय होने के बाद प्रथम रूप उसके बाद सूर्य किरणें फैल जाते हैं पक्षी भी घर छोड़कर भागते हैं घर के उड़ जाएंगे तो शाम में किन्न घर छोड़कर के आलंबनों को आश्रय को छोड़कर करके उड़ जाते हैं इधर उधर जाते हैं तो ये हो गया द्वितीय तृतीय है आदि गोस्व रश्मि नाम मन, जगन जगन मंडल न पूरा जगत के साथ मिल जाते सम्बन्ध मानो तो रश्मि सायंकाल अवस्था नहीं ये तृतीय अवस्था है इसलिए जगत मंडले के, के, तो दो तो के साथ मिल जाते हैं अब अक्संग रात में बछड़े को बांध कर रखते हैं दूध दोहने के लिए फिर सुबह खोल देते है दूध दहते हैं तो बछड़े दूध गाय के साथ मिल जाते हैं संगम नीति संबंध संगम काली आदित्य रूपम आरोप्य आदित्य भक्त ओंकार से उपास्य दामान्यु हेतु संगम कालीम कालीन आदित्य रूपम आरोप करके आदि भक्ति का उपासना है शाम के अवय भक्ति आदि ओंकार को कहते हैं उपासे आदित्यूपक आरंभ कर पक्षिण यथोत्थमा आदित्यूपयेतुना पक्षी आश्रित होते हेतु मे वयांसी पक्षे अन्नायतानि पक्षी अन्वते यत वयांसअत आकाशमूर्त अनारंभ अनालना आलंबन को छोड़ करके आलंबन हीन होकर आकाश में मुड़ जाते हैं इधर उधर जाते आलंबन आलम्बनता अपने को आलंबन करके परिपतन इधर उधर जाते गचंति अतः आकार सामान्या आदिभक्तिभाजी सामने आदिभक्ति को आश्रय करने वाले ये पक्ष, वोयांसी, वोयांसी में भी पक्षीलोक आत्मा आदाय परिपतंति आदि को तो समान करके आ, यत संप्रति अथ यथ संध्या मध्यान्हल है स उद्गी तदस्य देवा अन्ना इसी रूप में देवता लोकाश्रित तस्माते सप्तम इसलो श्रेष्ठ होते विशिष्टतम होते नाम ही शाम प्रजापति अपत्य जितने प्राजापत्य है उनमें विशिष्टतम होते हैं क्यूँकी शाम के ये जो भाग है उद्गित भाग इसको सेवन करते हैं देवतालो को भाष्य मध्यन दिने, यम मध्यन दिने, मध्यन दिना ठीक सीनाव मध्यान्ह में स उद्गी भक्तिथाग हे आदित्य का जो रूप हे अर्थात तो उद्गित भाग की उपासना मध्यन दिना आदित्य रूप दृष्टिया करे तदर् देवान्वता देवतालोक समय अनुगत है दोतनातिशये मध्यान्ह में दोतन प्रकाश अधिक है तो देव और देवतालो को प्रकाश रूप है के दिव्य व्यवहार दस्माते सप्तम सत से प्रजापत्याम अर्थात प्रजापति अपत्याना प्रजापति के जितने अपत्य देवतालो को श्रेष्ठ है क्यूँकी उदगत भाज्य नहीं ए ते सामना ये शाम आदित्य रूप शाम के जो उदितग है मध्यान्ह सेवन करने वाले देवता मध्यान्ह में सरल आदित्य रूप तदृष्टिया उद्गित उपासना उदगत की उपासना हेतु श्रेष्ठ श्रेष्ठ है प्रकाश रूप अधिक है देवता अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है जीवो की अपेक्षा तत्कालीन आदित्य रूप से देवोपजीवत हेतु मध्यान्हन रूप देवताओं के द्वारा आश्रित है यह तो द्योतन अतिशय दतिश तत्पिता तस्य देवे उपजीव्यम कथम चेत तथा देवताओं के द्वारा आश्रित कैसे कैसे जाना जाता है तो कह तस्मा ते सप्तमा इसलिए विशिष्ट होते हैं आदित्य के प्रकाश अतिशय मध्यान्हीन सूर्य के साथ संबंध होने से उद्गत भाजन हुई सामना आदित्य नाम के शाम के जो उद्गित रूप है भाग सूर्य उसके भजन बन करने वाले होते है अथ यदर्धम मध्यम दिनाथ अपराहनाथ अपराहनाथ सप्रतार मध्यम दिनाथ ऊर्ध्म अपराहनाथ मध्याने के बाद अपराह के पहले जो रूप है सप्रत्यहार साम के अवय प्रत्यहार की उपासना सूर्य के इस रूप से मध्याने के पश्चात तो अपराहने के पहले पदस्य तदस्य गर्भ इस रूप में गर्भसो गर्भ अनुगत तस्मा प्रति अवपद्यन्ते इसलिए गर्भ नीचे नहीं गिरते भक्ति के कारण प्रत्याभाजी में ये ताम ये सामने के प्रत्याह को सेवन करने वाले हैं। मध्यम दिने के पश्चात प्राग प्रनाथ यदुर्गम सूर्य का सत्याहार टीका में अथयदम वाक्य में आदय वाच्य प्राग, प्राग ऊर्ध्व प्रत्याहार प्रत्याहार, सामान्य वेतु। क्या है? ऊर्धव मध्यम दिनापरा तदृष्टिया प्रत्याोपाससने प्रतिश्देत प्रत्याहिया गर्वान्ना तस्मा गर्भवय नतस्ते सब तो प्रत्याहार भक्ति रूपेण्व प्रतिहृता प्रत्याहार भक्ति रूप से ऊपर खींचे जाते हैं आकृष्ट होते हैं प्रतिहिता संत गर्भ प्रत्याहार भक्ति रूप से ऊर्धव प्रतिहृत आकृष्ट होने के कारण न अभ्यंत अर्थात न अध पतंती नीचे गिरते नहीं गर्भ ऐसे रहते तद्वार सत्यते पतन द्वार में होने पर भी गर्भ नीचे गिरते नहीं प्रतिहत प्रति और प्रत्यार में प्रति यह बताया तस्म काले सवितुर अस्तम प्रति हरणा उस काले में सूर्य अस्ताचल पर्वत के प्रति खींचा जाता है इसी प्रकार गर्भर खींचे जाने से नीचे गिरता नहीं यथोत्तम आदित्य रूप गर्भ उपजीव्यम इत गमक आदित्य के स्वरूप गर्भ के द्वारा श्रीत है इसलिए कत तो सवितुरहर भक्तिपेण ऊर्ध् प्रति हार, भक्ति संत गर्भ ऊपर खींचे जाते हैं इसलिए नीचे नहीं गिरते हैं उद्धम का तो योन उपरिष्ठा जठरम प्रति गर्भ योनि के ऊपर जठर के प्रति खींचे जाते हैं यह तो गर्भ पूर्वोक विशेषणवंत अतो इतियावत तो ऐसे विशेषण होने से गिरते नहीं तर पतन द्वार न आध पतंती तब द्वारा सती तद्वारा मतलब य प्रतिहार भाजन ही ए ताम क्योंकि क्यूँकी गर्भ आदित्य नाम के साम के भाग को ही भजन करने वाले सेवन करने वाले अतः यदर्धम अपराहनात प्राग अस्तमयात स उपद्रव अपराहने के पश्चात और अस्तमय के पूर्व उसका नाम उपद्रव अर्थात उपद्रव की उपासना आदित्य की दृष्टि से अस्तम के पूर्व दृष्टि से तदस्य आरण्य आरण्य में रहने वाले पशु संबंध है अनुगत है तस्मा पुरुष उपद्रवंती इसलिए आरण्य के पशु पुरुष मनुष्य को देख करके कक्ष में गुहा आदि में, में। चले जाते हैं उपद्रव भाजी में भी सामना आदित्य नाम के शाम के उपद्रव नाम को, को सेवन करने वाले पशु टीका में तत्कालीन आदित्य दृष्टिया उपद्रव उपासित तो। अस्त के पूर्व भाग में अस्त होने के पहले जैसे सूर्य उसी दृष्टि से उपद्रव की उपासना करे तस् तथा अस्ताचल प्रति उपद्रवनाथ इत्या अस्ताचल के प्रति जाते उस समय अथर यदम अपराध राग अस्तमय अस्थम्य के पहले सउपद्रव तदस्य अशु अन्या पशु संबंध है अरण्य नाम पशु नाम यथोपीवन उपादी अरण्य रहने वाला पशु सूर्य के अस्ता के पूर्व रूप को आश्रित करते इसका प्रतिपादन करते पुरुषम पुरुषा भीता पुरुषों को देख करके भय करके चले जाते सब भय इति इति इस प्रकार आदि एकांत स्थान को चले जाते हैं दृष्ट उपद्रवनाथ उपद्रव भाजपा सामना उनको दे करके चले जाते हैं क्योंकि सामने के आदित्य रूप शाम के जो उपद्रव नाम रूपे इसमें आश्रित रहते हैं गर्तम है। पर जो साम होते ही जो रूपे है निधन शाम के अवेव निधन की उपासना करना अस्तमित आदित्य के रूप की दृष्टि से तदस्य पितोर अन्वायता इस रूप को पितृलोक अनुगत है इसलिए सामना एक आदित्य नाम के साम के जो निधन रूप है उसको सेवन करने वाले पितृलोक है एवं खलु अमुम आदित्यम सप्त विधम उपासते इस प्रकार सात प्रकार श्याम की उपासना आदित्य दृष्टिया आदित्य के अलग अलग भाग दृष्टि से साम के अलग-अलग उपासना प्रथम प्रथम उपासनाथमी कण से अदर्शन जीगमिश्य जाना चाहते ठीक अस्त होने समय निधनम सभी निधनम यह निधन की उपासना करे तद से पितुर उनको स्थापन करता है पितृपितामह प्रपितामह रूपेण दरवेश निक्षिपंती कुमें पितृपितामह प्रपिता करके निक्षेप करते कर्म करते तदर्थम पिंडा स्थापय थी अथवा उनके लिए पितृपितामह प्रपिता महा, के लिए पिंड देते हैं निधन संबंधात निधन भाजन हुए तस न पितर आदित नाम शाम के निधन वाले अस्तमय समय सूर्य उसी के ही सेवन करते पितृ लोग तत्न जो का सवित्रूप है निधन तद निधनोपासने सम्ति सामान्य हेतु निधन सामिक अंतिम आदित्य का अतिम रूप है अस्तमय समय यथोत्तम आदित्य रूपम पितृभि उपजीव्यम इत ग ये जो आदित्य रूप अस्तमय काली पितृ पित लोगों के द्वारा आश्रित होता है तस्मात, तस्मात पिता पिता पिते, पिता रूप से गर्भ में सापन करते अथवा उनके लिए पिंड देते तत्र तत्र तथश तार्थ व्याख्या सब पर्याय में अर्थ अथ आया एक उपासना के बाद दूसरे आनातरी के लिए एव ख इतवाक्यम अपेक्षित पूयन व्याकृति एवं खलु अमु आदिस्ते वाक्या करते व्याख्या खलु अमु आदित्यम आदित्य का सातभाग विभक्त क्या साम का भी सात भाग सप्त सामुपास्ते तस्य तस्तिफलम इसे आदित्य रूप को प्राप्त करेगा ये वाक्य शेष आदित्य दृष्टिया सप्त्याम उपासना है आगे अलग प्रकार कहेंगे आदित्य सामान्य दृष्टिया सप्तम और सात प्रकार साम में सात भाग में से आदित्य के अलग अलग भाग दृष्टि करके उपासना आप्या प्राण सर्वानि प्राणुत्री सर्वाणी ब्रह्म ब्रह्म निरा ब्रह्म निराकर निराकरण आत्मनियनषुधे मिशन ते मयि ओम शांति शांति, शांति